आध्यात्मरामणसुंदरकांड तृतीयसर्ग इचित मनसा वृक्षखंडा महाबल उत्पाट्याशोकविका निर्वेक्षाको क्षणा सीता सीतास्ट्र, सीताश्रेण त्यक्ता वन शून्य चकारस उत्पाटय तम विपन राक्षसो योषितः अप्रेक्षण जान को सौ वाकृत रुद्भ मन में ऐसा निश्चय कर महाबली हनुमान जी ने वृक्ष को उखाड़ कर अशोक वाटिका को एक क्षण में ही वृक्षहीन कर दिया जिसके नीचे श्री सीता जी बैठी थी उस वृक्ष को छोड़कर शेष समस्त वाटिका को उन्होंने उजाड़ डाला उन्हें वन में उजाड़ते देख राक्षसियों ने जानकी जैसे पूछा यहाँ बानराकार विकटवीर कौन है जानक्युवाच भवत्य जानती माया राक्षसनर्मता दुखशोक सकुलाुक्ता गसोभयपीड़िता हनुमता कृत सर्वं रावणाय न भेदय जानकी जी बोली इस राक्षसी माया को आप ही लोग जानें दुख और शोक से आतुर मैं यह क्या जानूं जानकी जी के इस प्रकार कहने पर भय पीड़िता राक्षसियों ने रावण के पास जा उसे हनुमान जी की सारी करतूत कह सुनाई शीतया सभाष्य शोकभनिका क्षणा उत्पाट्य चैत्यपभंजात विक्रम प्रसाद रक्षण सर्वान् त्रस्थिवान््रुवा तूर्णमुत्थ वनभंगम महाप्रिय किंक प्रेपयामास निवृत राक्षसाधि निभग्न चैत्यप्राद प्रथमांतर संस्थित हनुमान पर्वता कहने लगी देवी एक बड़े पराक्रमी भानराकार प्राणी ने सीता जी से संभाषण कर एक क्षण में ही सारी अशोक वाटिका उजाड़ दी है उस महापराक्रमी ने मंदिर के प्रसाद को भी तोड़ डाला और उसके सब रक्षकों को मारकर इस समय भी वह वहीं बैठा हुआ है वन विध्वंस का यह महान अप्रिय समाचार सुनकर राक्षस रा द्रावण तुरंत उठा और उसने दस लाख सेवकों को भेजा इधर पर्वताकार हनुमान जी लोहे के खम्भ को शस्त्र रूप से लिए हुए उस टूटे फूटे मंदिर के प्रथम भाग में बैठे थे उनकी पूछ कुछ कुछ हिल रही थी तथा मुख और आकृति भयानक थी। थीपन महासंघम राहुर्मुमुहुर्भ हनुमत अथो दृष्ट राक्ष रात उत्तर मुद्दे निष्पिपे पे मसका निवूथप राक्षसों के समूह को आया देख उन्होंने खोर सिंहनाद किया जैसे सुनकर वे सब अत्यंत स्तब्ध हो गए फिर संपूर्ण राक्षसों को मारने वाले भीषणाकार हनुमान जी को देखकर राक्षसों ने उन पर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र छोड़े तदनंतर युद्धपति गजराज जैसे मच्छरों को मसल डालता है वैसे ही हनुमान जी ने उठाकर अपने मुदगर से एक क्षण में ही सबको चारों ओर से पीस डाला निहतान किंक श्रुवा रावण क्रोधमूर् पंचसेनापति प्रेशयामास दुर्मदा हनुमान ता सर्वान्ोह स्तंभन ततः क्रुद्धो मंत्रसुता प्रेशयास सप्तस आगतान ता सर्वान्वरे अपने किंकरों का सुनकर से जी ने अपने लोह स्तंभ से तुरंत ही उन सबको मार डाला तब उसने अति क्रोधित होकर सात मंत्री पुत्रों को भेजा वानराधीश पवन नंदन ने वहां आने पर उन सबको भी पहले की भांति एक क्षण में ही उस लोह स्तंभ से मार डाला पूर्वस्थान उपाश्रि प्रत्यक्षण राक्ष स्थित तथो जगा कुमार्ष प्रतापवा तमुत्पात हनुमान दृष्टवाकाशे समुद्गर गगना तो मूर्धनी मुदगर हे नमक्षम निशेषम बलम सर्व चकार और अपने पूर्व स्थान में ही बैठकर अन्य राक्षसों के आने की बात देखने लगे तब अति बलवान और प्रतापशाली राजकुमार अक्ष आया उसे देखकर कर हनुमान जी अपना मुदगर लेकर आकाश में उड़ गए और बड़े वेग से ऊपर से ही उसके मस्तक पर मुद्गर का प्रहार किया इस प्रकार अक्ष को मारकर उसकी सेना का भी नामोनिशान मिटा दिया तत श्रुआ कुमार राक्षस पंगव क्रोधेन महता इंद्रजेताब्रवीद पुत्र ग्यम त्रास्ते पुत्र हिपुरा दृष्ट्वा हवा तमथवा दृष्टि प्राह थे महामते मैस्थिते मई स्थित कि वच राजकुमार अक्ष के वध का वृत्तांत पाकर राक्षस राज रावण अत्यंत क्रोध में भरकर इंद्रजीत से बोला बेटा जहां मेरे पुत्र का मारने वाला मेरा शत्रु है मैं वहां जाता हूं और उसे मारकर या बांधकर तेरे पास लाता हूं। इंद्रजीत ने पिता से कहा हे महामते शोक न कीजिए मेरे रहते हुए आप ऐसे दुखमय वचन क्यों बोलते हैं बध्वाने से सेंदृतम तात वानर ब्रह्म पाशत रथ आ राक्षसे बहुत जगाम वायुपुत्र ततोति वीरविक्रम तत्ति गर्जिम शुवा स्तंभ पादन विजवात नोदेश गुत्मा ततो त्रम्त नवसी हनुमत श्री मुख विद्वा तिरो भागम ईशुष्टि भी पुनः हृदय पादयुगल भेद्वा तथो घोरम सिंहनाद मथ ततोति तथति हर्षा हनुमानंब मुद्दम्यीर्जवान्गान सारथि सां रचूर्णयक्षणा तथम रथमादा मेघनादो महाबल शीघ्र ब्रह्माश्रदा वध्वानरपुंगम निकटमराज रावण से महाबल इंद्रजीत ने पिता से कहा हे महामते शोक न कीजिए मेरे रहते हुए आप ऐसे दुख में वचन क्यों बोलते हैं मैं उस वानर को शीघ्र ही ब्रह्मपास में बांध कर लिए आता हूँ ऐसा कह वह महापराक्रमी वीर रथ पर चढ़ा और बहुत से राक्षसों के साथ पवन पुत्र हनुमान के पास पहुँचा तब वीर्यवान हनुमान जी भयंकर सिंहनाथ सुन हाथ में स्तंभ लिए गरुण के समान आकाश में उड़ गए उन्हें आकाश में उड़ते देख इंद्रजीत ने आठ बाणों से उनके सिर को बीधा फिर छह बाणों से उनके हृदय और दोनों चरणों को तथा एक से उनकी पूँछ को बीध वह घोर सिंहनाथ करने लगा तब महाबलवान हनुमान जी ने भी अति प्रसन्नता से स्तंभ उठाकर एक क्षण में ही उसके सारथी को मार डाला और घोड़ों के सहित उसके रथ को चूर्ण कर दिया तब महाबली मेघनाथ इंद्रजीत ने दूसरे रथ पर चढ़कर तुरंत ही वानरश्रेष्ठ श्रेष्ठ हनुमान जी को ब्रह्मास से बांध लिया और उन्हें राक्षसराज रावण के पास ले गया ये अज्ञानकर्मकृतबंधन क्षणा सद्य परिच्य तत्द जाति कोटिर्भासुरम शिव तम से पदाबुज सदा सुनिधाय सदैव समस्त जिनके नाम का निरंतर जप करने वाले भक्तजन एक में ही अज्ञान कृत बंधन को काटकर करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान उनके परम कल्याण में पद को तत्काल प्राप्त कर लेते हैं उन्हें भगवान राम के चरण कमलों को सदा अपने हृदय कमल में धारण करने से हनुमान जी सदा ही समस्त बानरों से छुटे हुए हैं उनका ब्रह्मपात अथवा और किसी बंधन से क्या हो सकता है इते श्री मंद आध्यात्म रायणे उमा महेश्वर संवादे सुंदर तृतीय स्वर्ग